आपको बता रहा हूं सरल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको काम बहुत कम करना है इसमें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना वही अपना काम खुद करेंगे चलिए साहब पहली चीज है रोटी मुक्का रोटी मुक्का रोटी तो आप समझ गए रोटी यानी कि ब्रेड टाइप की चीज है और मुक्का मतलब पीसेस तो साहब रोटी मुक्का बनाने के लिए आपको चाहिए क्या तुवर दाल यानी कि तुवर दाल जितनी तुवर दाल जैसे आधा किलो तुवर दाल ले लीजिए तो आधा किलो ही राइस रवा राइस रवा क्या होता है पिसा हुआ चावल ठीक है वो ले लीजिए अब यहाँ पर चूंकि हम ये जो रोटी बनाने जा रहे हैं ना इसमें थोड़ा तेल आपको ज़्यादा लगेगा तो आप छह से आठ चम्मच तेल ले लीजिए आप सोचेंगे क्यों मैं इतना ज़्यादा तेल तेल ले रहा तो तो अभी आप जब रेसिपी में हम आगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि तेल की जरूरत क्यों पड़ रही है अब साहब तूर दाल ओवरनाइट भिगो दीजिए हरे थोड़ा जैसे आपने आधा किलो तूर दाल लिया है तो एक किलो पानी में उसको भिगो दीजिए रात भर और अगली सुबह जो एक्सेस वाटर हो फेंक दीजिए और जो भीगी हुई दाल है ना उसको ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से पीस लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूं फाइन पेस्ट बनाना है मगर उसका पेस्ट बनना चाहिए जब उसका पेस्ट बन जाए तो उसी में राइस रवा मिला दीजिए ठीक है अब राइस रवा और तूर दाल के पेस्ट को कम से कम छे घंटे तक फर्मेंट होने दीजिए देखिए पर आपको नमक ऐड कर देना है। जब ये फर्मेंट हो जाएगा ना तो क्या होगा कि और रवा की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी कि वो मिल जाए एक दूसरे में और नमक भी एब्जॉर्ब हो जाएगा आप इसको एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन में जो आपने आपके पास अभी तो एक किलो सामान है ना तो ये नीचे तेल डालिए छ से आठ चम्मच तेल और साहब उसमें ये अपना जो आपका ग्राउंड सामान है यानी जो पिसा हुआ सामान है जो फर्मेंट हो चुका है उसको उलट दीजिए और लो फ्लेम पर ढककर उसको पकने दीजिए अब देखिए ये जो पक रहा है ना ये दो तरफ से पक रहे है वन नीचे से उसको फ्लेम मिल रही है यहां पर ऑयल भी है तो नीचे से ऑयल के साथ में यह पक रहा है और ऊपर से चूंकि मैंने उसको ढक दिया है तो स्टीम से भी पक रहा है वो नाउ आप उसको पकने दीजिए ये एक तरह का केक बन जाएगा आपका बर्तन जितना चौड़ा होगा ये केक उतना ही पतला या मोटा बनेगा उसके लिए फिक्र मत करियो इसके पतले या मोटे होने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको क्रिस्पी पार्ट यानी वो पार्ट जो ऑयल के साथ में छू रहा है वो क्रिस्पी पार्ट कितना मिलता है अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो ऑयल जो है वो नीचे होगा और बर्तन की जितनी चौड़ाई है क्रिस्पी पार्ट सिर्फ उतना ही होगा और अगर आपने एक चौड़ा बर्तन लिया तो तेल फैला होगा और हमारा केक जो बनेगा वो पतला बनेगा मगर नीचे का जो क्रिस्पी पोर्शन है वो बढ़ जाएगा तो साहब उसके हिसाब से आप देख लीजिए आप कैसा बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं एक बार जब आपको लगे कि ये बन गया तो उसके बाद आप उसको पलट दीजिए पलटने की जरूरत सिर्फ क्यों पड़ रही है पलटने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैं चाहता हूं क्रिस्पीनेस दोनों साइड से आए मगर क्रिस्पीनेस दूसरी साइड से लाने के लिए मुझे फिर से तेल डालना पड़ेगा अब आपकी मर्जी है आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए और डालना चाहें तो थोड़ा तेल और डाल दीजिए और ठीक है अब यहाँ पर आपको एक और बात बता देता हूँ अगर आप चाहें आप नहीं उलटना चाहते अपने इस इस केक को तो इसके ऊपर जब ये पक रहा हो ना थोड़ा सा तेल ऊपर भी डाल दीजिए तो साहब क्या होगा ये आपका जो केक जैसा जो तैयार होगा रोटी यानी जिसको हमने कहा रोटी मुक्का तो ये केक जैसा तैयार हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको निकाल लीजिए और इसके पीसेस कर लीजिए क्योंकि ये ऑब्वियसली पूरा नहीं खाया जा सकता हमेशा इस रोटी के पीसेस खाए जाते हैं तो पीसेस खाने के लिए आप इसको चटनी के साथ सांबर के साथ या किसी सब्जी के साथ यानी किसी करी के साथ खा सकते हैं इट विल बी ए ग्रेट थिंग अब आपको एक पचाड़ी भी बता दूं साहब इसी के साथ में क्योंकि अब आज तो रोटी तैयार हो गई है तो हमारे पास एक पचाड़ी बनाने का भी तरीका है इसका नाम है कोबरी पेरुगु पचाड़ी और साहब ये भी हमारे आज की डिश की तरह बहुत सिंपल है यहां पर आपको कोबरी का मतलब है नारियल पेरुगु का मतलब है दही तो ये जो पचाड़ी यानी जो चटनी है ये नारियल और दही की चटनी है तो साहब इसमें आपको चाहिए एक नारियल आधा लीटर ताजा दही तीन हरी मिर्च थोड़ा नमक तो ये तो चटनी के लिए मेन चीज हो गई इसके अलावा तड़के तड़के की तैयारी करनी है यहाँ पर वही दो चम्मच तेल दो लाल मिर्च एक चुटकी हींग और उसके बाद आधा चम्मच शक्कर चीनी और धनिया का पत्ता वही गार्निश के लिए आपको चाहिए तो साहब आप क्या करिए कि पहले नारियल हरी मिर्ची और नमक इसको ग्राइंड कर लीजिए जब ये ग्राइंड हो जाए ना तो इसको दही में मिला दीजिए और दही में फिर वही जो आपने आधा चम्मच चीनी लिया है जो हल्दी है वो ले लीजिए और उसके ऊपर से तड़का तड़के में आपने कुछ ज्यादा नहीं लिया है तेल मिर्ची हींग जब ये हो जाए तो उसके ऊपर से धनिया का पत्ता कटे हुए धनिया के पत्ते गार्निश करने से ये जो चटनी बनेगी ना ये ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होगी बल्कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर होगी तो आज हम लोगों ने रोटी मुक्का और कोबरी पेरुगु पचाड़ी ये दो चीजें सीख ली अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और नई चीजें लेकर के तब तक के लिए नमस्कार आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नरम, कभी सख्त सख्त